प्रतिपाद्य वस्तुओं का प्रतिपादन दो प्रकार से होता है एक हेयतया और एक उपाधेयतया जो अनर्थ रूप होगा या अनर्थ का साधन होगा अनर्थ कहते हैं दुख को तो दुख रूप होगा या दुख का साधन होगा तो उसे शास्त्र बताता है हेयत्व रूपेण त्यागने के लिए और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 इसलिए कुंती ने बताया कि व्यावहारिक प्रतिकूलता है क्यों मांग रही हूं मैं तो इसलिए मांग रही हूं कहा कि आपका अनुकूल परिस्थितियों में हमें कम चिंतन होता आपको भूल जाते हैं हम और प्रतिकूल परिस्थिति में आप ज़्यादा याद आते हैं और आपकी याद का स्मरण का जो आनंद होता है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 एक प्रसिद्ध मंत्र आएगा परीक्ष लोकान्न कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्ति अकृत कृतन तो लोकान् परीक्ष कर्मचितान ये लोकान् का विशेषण है चित शब्द का अर्थ होता है प्राप्त तो कर्मचित का अर्थ है कर्मणा चितान यानी कर्म से प्राप्त होने वाले जो लोक यानी फल है तो कर्म से प्राप्त होने वाला जो फल है कर्म फल है संसार ब्रह्मलोक पर्यंत का उसकी यहाँ पर द्वितीयांत है परीक्ष यहाँ पर एक परीक्षण क्रिया बताई जा रही है और परीक्षण के विषय के रूप में कर्म फलभूत संसार को बताया जा रहा है तो कर्म फल तो संसार की परीक्षा करें परीक्षा कहा जाता है परितह परित्षण को जिस जिस विचार को और वो विचार ऐसा कि यथार्थ स्वरूप निर्णय पर्यवसायी विचार विचार का जो विषय होगा उस विचार के विषय के यथार्थ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 काल से हमारे चित्त में विद्यमान अज्ञान को निराकरण करने वाला ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रोत ब्रह्मनिष्ठाचार्य के पास जाए या आगे मंत्र कहेगा तो अपरा विद्या के फल से विरक्त व्यक्ति ही पराविद्या का अधिकारी है ऐसा परिक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात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 वैराग्य को परिपुष्ट करने के लिए ये यहां पर कहा और द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड का जो प्रथम मंत्र है मूल यद्यपि मूल का विचार हो गया था लेकिन हम लोग बीस में पंद्रह बीस दिन हो गए ना तो शुरू से ये जो है प्रथम मंत्र है यहाँ से प्रारंभकर्ता है तदेत सत्य मंत्रु कर्मा कव यश्येता बहुधा सतताथ नि पंथा लोके तो तद एतत तो सत्यदेत ये सर्वनाम हैं बुद्धिस्तपरामर्शक और बुद्धि में हैं अपरा विद्या का विषय अपरा विद्या विषय है कर्मफल और कर्म साध्य साधनात्मक संसार इसके परामर्शक हैं तद एत ये सर्वनाम कर्म के और कर्म को यहाँ पर बताया जा रहा है तद शब्द से परामृष्ट जो कर्म उसे श्रुति कह रही है कि सत्यम कर्म सत्य है तदैतत ये सरोनाम कर्म के परामर्शक है कर्म को सत्य कह रही है श्रुति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 इसलिए ब्रह्मा की सत्यता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में बताई गई वह अबाध्यव अब रूप सत्यत्व है और कर्म में अर्थ क्रिया कारिता रूप सत्यत्व है ये दोनों में अंतर है भले ही श्रुति दोनों को सत्य करे लेकिन सत्यता दोनों की एक जैसी नहीं है तो तद एत सत्यम मैंने कर्म सत्य है तदैत शब्द से ग्राह्य अर्थ को दूसरे वाक्य से बताया जा रहा है कि वो सत्य कौन है तद सरोनामों से ग्राह्य तो कहते हैं मंत्रु कवयो कवो यानी अपश्य तो कवय मंत्रु या कर्मा अपश्य तदात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 मेधाविका अर्थ हैं शिष्ट वेद के साध्य साधन वेद के द्वारा प्रतिपादित साध्य साधन के विषय में जिनकी बुद्धि में संशय विपर्य रहित यथार्थ निर्णय है उन्हें यहाँ पर कवि शब्द से लेना वशिष्ठ आदि को वेद के अभिप्राय को अच्छी तरह से जानने वाले वेदा, वेदार्थ के ज्ञाता ज्ञाताशिष्ट लोग हां कर्म को सत्य यानी फ हाँ जो जैसा सत्य बताया उनमें अर्थ क्रियाकारिता रूप सत्यता इसलिए ज्ञानियों के जीवन में भी प्रारब्ध कर्म जो है फल के साथ व्य विचार नहीं करता फला फ्यचार अव्यभिचारिव सत्यत्व वशिष्ठ जी ने भी देखा है व्यास जी ने भी देखा है सब ने देखा देखने का अर्थ है निर्णय यही निर्णय है उनका इसलिए अवश्यमें वो भोक्तव्य कृतम कर्म शुभाशुभ ना भुगत क्षेत्र कर्म कल्पकोटिशतरपी ये निर्णय कर्म के विषय में इन्हीं महापुरुषों ने दिया है वशिष्ठादियों ने ही तो कवयो भास्कर भगवान कहेंगे वशिष्ठादि मेधावी लोग शिष्ट लोग जिनको वेदार्थ के विषय में संशय विपर्य रहित तो यथार्थ निर्णय है वे वशिष्ठादि कवि हैं और उन्होंने मंत्रों में यानी ऋग्वेदादि में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 अनिष्ट साधनत्वेन अनिष्ट यानि दुख तो दुख साधनत्वेन रूपेण बताता है इष्ट यानी सुख सुख साधनत्वेन रूपेण अग्निहोत्रादि कर्मों को बताता है संध्यावंदनादि रूप कर्मों को बताता है ऐसा निर्णय इन कर्मों के विषय में जिन कर्मों के विषय में वशिष्ठादि का है, है। तदेत वे कर्म सत्यम तो वशिष्ठ आदि ने जिन कर्मों को सुख साधनत्विन रूपेण निश्चित कर लिया है वे सुख के साथ अव्यभिचारी कर्म हैं जिसने उन कर्मों का अनुष्ठान किया उसके जीवन में निश्चित ही सुख प्रदान करता हैं और जिन हिंसादी कर्मों को दुख साधनत्विन रूपेण निश्चित किया है वशिष्ठादि ने वे हिंसादि कर्म हिंसादि का आचरण करने वाले को निश्चित ही दुख प्रदान करते हैं यही उनमें सत्यता है ऐसा निर्णय वशिष्ठादियों ने जिन कर्मों के विषय में किया है तद एत यानी वे कर्म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 उस समूह के द्वारा समूह में बहुधा अनेकों प्रकार से संततानी का अर्थ है प्रतिपादितानी इन कर्मों का ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद में अनेकों प्रकार से प्रतिपादन है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 हौत्र आध्वर्यो और औदगात्र कहाँ हैं वो पूरा हाँ हौत्र आध्वर्यो औदगात्रत्र प्रकारायाम ये शब्द हैं तो हौत्र यानी ऋग्वेद विहित कर्म औद्गात्र द विहित कर्म आध्वर्यो यजुर्वेद विहित कर्म ये मुख्य तीन प्रकार हैं और इनके फिर अवांतर अनेकों भेद हैं इसलिए बहुधा संततानी एने विभक्त तया प्रतिपादितानी त्रेता शब्द का अर्थ ये वेदत्रयी ले लो या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 फल के साथ अव्यभिचारी हैं निश्चित फल प्रदाता हैं ये, ये तद सत्यम से कर्म की प्रशंसा हो गई और वो भूतार्थवाद हैं उसमें वस्तुत ही अवश्य फलदातृत्व हैं और फिर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 साधन के रूप में हमने यानी वेद ने तथा शिष्टों ने जिन कर्मों को बताया वे कर्म बताए हैं उनका अब आचरण करो वेद बता रहा है कि ता आचरथ नियतम सत्य हे सत्य यह संबोधन है इसमें भी सत्य शब्द परामर्शक हैं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 बाधित नहीं होता इसलिए इसे अनंत भी भाष्य में कहा है संसार को वो अनंत है का ब्रह्म ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होता कितने भी उपाय कर लेंता ही है तो वो सत्य है और संसार और सत्य कामा यानी सत्यान काम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 भोक्ताजन और जो भोक्ता उनके लिए अलग साधन बताया है उनके अंदर की इच्छा होती है कि वित्तम में शात किस लिए तो अथ कर्म पूर्वीय मैं कर्म करूंगा, वही कर्म यहाँ पर भी बताया जा रहा है तो बृहदारण्य उपनिषद के कामयमान जो हैं उनके लिए यहाँ पर सत्य काम शब्द का प्रयोग है सत्य काम हे सत्य काम तायतम आचरथ लोटलकार हैं विधि अर्थ में तो तानी यानी वेद विहिता शिष्टपरिगृहिता वेद के द्वारा जो विहित हैं और शिष्टों के द्वारा परिगृहित हैं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 पदार्थों की चित्त में कामना है ना अशुद्ध चित्त है तो जीवन पर्यंत यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात जीवन पर्यंत ये कर्म करते रहो और जब चित्त शुद्ध होगा तो उसके लिए फिर यदाते मोहकलिलम बुद्धिर्वेती तरीश्यती गीता एक सीमा बताती है तब तक कर्म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 जो फल हैं कर्मफल हैं संसार उसे पाने के लिए यही मार्ग है कर्मफल पाने का कोई दूसरा साधन नहीं है यही साधन है इस दृष्टि से ये अंतिम वाक्य हैं कि एश वह पंथा सुकृतलोके तो वह युष्माकम के स्थान पर अन्वादेश में व स्वादेश होता है तो वह वह का अर्थ है युष्माकम युष्माकम यानी आप लोगों के लिए एस पंथा पंथा यानी साधन मार्ग यही मार्ग है किस लिए तो सुकृतोके लोक्यते अनुभूयतें यह सलोक इस उत्पत्ति के अनुसार लोक शब्द का अर्थ है फल जिसका इस लोक में तथा परलोक में कार्यकरण संघात के द्वारा अनुभव किया जाता है भोग किया जाता है तो आहिक सुख दुख और पारलौकिक सुख दुख लोक शब्द का अर्थ है और सुकृत्य इसमें सुख अर्थ है स्वयंकृत सुकृत अपने द्वारा किए हुए कर्म उन्हें कहा जा रहा है सुकृत और उसका जो फल है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 तो इस संसार रूपी गंतव्य को प्राप्त करने के लिए कर्मानुष्ठान रूप मार्ग वेद बताता है कवि लोग बताते हैं प्रवृत्ति मार्ग अब भाष्कर भगवान इस प्रथम मंत्र की व्याख्या प्रारंभ करते हैं तद एत सत्यम अवितथम इत्यादि से भाष्य को हम लोग देखते हैं परसों कल और आज सायंकाल से एक प्रकार से एक कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है ना जो पूरे उत्तराखंड की विभूति माने जाते थे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 और बड़ी सेवा का लाभ उनको मिला है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज अलग अलग स्थानों पर प्रतिवर्ष करते हैं इस वर्ष यहाँ वो मना रहे हैं आज सायंकाल पाँच बजे वो कार्यक्रम प्रारंभ होगा तो पाँच बजे से और यहाँ चार बजे होता है तो चार से लेकर के फिर सात आठ बजे तक आपको लगातार ही ये करना पड़ेगा ना सात बजे तक बैठना पड़ेगा इसलिए सायंकाल का भी अवकाश रखेंगे आज पाँच बजे से जो चार बजे से होना था यहाँ स्वाध्याय वो ना हो करके वो नीचे अपने भोजनालय के सामने मंचादि बन रहा है तो पाँच बजे वहाँ पर आत्मान चेत बीजानिया अयम अश्मितिपुरुष किम इच्छन कश्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत ये एक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 तो मुख्य कार्यक्रम कल है, तो इसलिए आज सायंकाल का और कल सुबह का और सायंकाल का भी संभवत यदि ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो बंद ही रहेगा तो परसों सुबह से फिर अपना नियमित जो स्वाध्याय है वो चलेगा